गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राम हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावंश बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जयत पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम वाय मम तम जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तोराको तो तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेव श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीमूपम साग्र जा सह गण लघुनाथान्वित सजीव साद्वैक सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा सह गणलता श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, <coughs> श्री विशाखाता आजान लंबित भुजौ कनक संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्म पालौ बंदे जगत्वतावती नक्कल समर्पयत मुन्नतु ज्वलसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरद्व संदी सदा हृदय कंदर स्फुत वश्यची न प्रचोदिता पुरा सरस्वती वितन्वता सती स्मृति स्वक्षण प्राथुर्भूत किला से नारायण नमस्कृत नरम चय नरोत्तम देवी सरस्वती व्या लत जयधी वाछाकलुभ्युभ्यक्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते भट्टुग्सुमते रघुनाथ दासजीवें दयाम द्रा तुलसी यत्र यत्र पद्म का पुराण पठनम यो हरि बोलो बोल शुभंगार्व्यल <coughs> कृष्णा भंग मंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्री लीला और उसमें पूर्व प्रसंग में कराई थी थे शतांग प्रसंगांग अड़तीसवां श्लोक सता प्रसंगा मम वीर रसायना कथा तोषण आश्वपर्ग वर्तमानी श्रद्धार अनुक्रम संतों का प्रसंग करे प्रसंग का तात्पर्य है कि पूर्वक संग करे संतों का सेवा के साथ में संग करेगा प्र का मतलब है संतों की कुछ सेवा भी करे केवल दर्शन मात्र नहीं बल्कि कहीं सेवा में भी अपना हाथ लगाए तो कहीं शरीर की सेवा कहीं अर्थ की सेवा सब प्रकार की सेवा और कहीं मन से आदर की सेवा तो तीनों प्रकार की जो सेवा हैं इन तीनों प्रकार की सेवाओं को करते हुए बिरा श्री बल्लवाचार्य ने निरूपण किया कि कृष्ण भक्ति सदा कार्या तत्सिध्य तनुतेजा चेतस तत्पुर सेवा मानसी सा पराम कि श्री कृष्ण सेवा सदा करनी चाहिए कृष्ण सेवा तीन प्रकार की तनुजा और मानसी तनुजा सेवा इसका मतलब है कि शरीर के द्वारा की गई सेवा मंदिर की सोनी दे रहे हैं सामान ला रहे हैं रसोई कर रहे हैं जल भर रहे हैं मंदिर में मंदिर वस्त्र बना रहे हैं कहीं भंडार फूल घर में फूल की माला बना रहे हैं भंडार घर है तो वहां पर कहीं ठाकुर के जो शाम का कार्य है उसको कर रहे हैं कोई भी काम माने शरीर से की गई सेवा दूसरी सेवा होती है तनुजा वित्त जा स्वयं सेवा नहीं कर रहे हैं परंतु तो कहीं स... पैसा दे रहे हैं और किसी से इस पैसा देकर के सेवा करा रहे वेतन भी मान सेवा करने वाला भी रसोईया भी अपना वेतन ले रहा है और पुजारी भी अपना वेतन ले रहा है जो द्वारपाल है वो द्वार सेवक वो भी अपना वेतन ले रहा है ठीक है कहीं उसको दी जा रही है पर सेवा हो रही है ठाकुर जी की तनुजा बजा तीसरी है मानसी यदि मानसी नहीं है और केवल कमलिया सेवा की जा रही है तो वो केवल कर्मकांड बन जाएगी और यदि मानसी में जुड़ी हुई नहीं है ठाकुर के प्रति भाव नहीं है और तुमने हमारा काम किया इसलिए हमने तुम्हारे लिए कुछ पैसा दे दिया पैसा देकर के कार्य कराया तो वो भी उत्तम नहीं है वो भी श्रेष्ठ सेवा नहीं है और वो केवल एक अभिमान को प्रस्तुत करने वाली हो होती इसलिए श्री गोस्वामी जी ने एक बात कही वो ये कही कि धन शिष्यादेर द्वारे भक्त सामने में कहा गया कि धनि द्वारे या संप्रयुज के उत्तमता विदूरत्वात्तम तात्र साधने के धन के द्वारा या शिष्यों के द्वारा सेवा करा ली जाए और स्वयं तो सेवा करने नहीं गुरुजी जी अचे से सेवा करें या तुम सेवा कर लो हम आराम कर रहे तो ये नहीं ऐसा नहीं अपने हाथ से सेवा कर ली जाए या धने एकत्रित करने के लिए या चेला को इकट्ठा करने के लिए भीड़ इकट्ठी करने के लिए कोई आयोजन किया जा रहा है ठाकुर की सेवा में भावना नहीं है भावना ये है कि इस बहाने से एक कहीं एक आयोजन हो जाएगा एक इवेंट हो जाएगी और उस इवेंट में चार आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और कहीं शिष्यों के साथ में संपर्क बना रहेगा श्री गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि धन शिष्यादि द्वारा धन के द्वारा कराई गई सेवा या धन प्राप्त करने के लिए कराई गई सेवा इसी प्रकार शिष्यों के द्वारा कराई गई सेवा या शिष्यों को एकत्रित करने के लिए स्वयं महामंडलेश्वर बनने के लिए यदि कोई सेवा की गई तो वो सेवा महिमा धारण करने वाली नहीं है या भक्ति संतु जिते विदूर भक्ति से ये बहुत दूर है क्योंकि कृष्णानुशील की उसमें भावना नहीं है और अन्य शून्यता उसमें नहीं है भक्ति का एक तटस्थ लक्षण है शून्य और स्वरूप लक्षण है कि आनकुन कृष्णानशील श्री कृष्ण को सुख मिले इसके लिए की गई कृष्ण की सेवा ये दोनों ही वस्तुएं उसमें नहीं है इसलिए दोनों वस्तुओं न होने के कारण विदूर भक्ति के मुख्य लक्षण से वो दूर हो गई और उत्तन हानि और उसमें उत्तमता नहीं है उसमें गौणी भक्ति हो गई उत्तम भक्ति वो है जहां कृष्ण का सुख देने के लिए कोई सेवा की जा रही है गौणी भक्ति वो है जहां कर्म का फल सुख स्वर्ग और ज्ञान का फल मोक्ष तो स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए या सुख इंद्रियों के सुख या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यदि भक्ति की जा रही है तो वो भक्ति उत्तम नहीं हुई वो गौणी भक्ति हो गई इसलिए साधन किया उसका साधन भक्ति में प्रयोग नहीं है इसलिए सतम प्रसंग संतों की सेवा भी करे सेवा में भी मेरी सेवा श्री ठाकुर जी अंगीकार कर ये विचार करते हुए ठाकुर की सेवा करे और सेवा करेगा तो संत की कृपा उस ओर आकर्षित होगी जैसे हरियाली देख करके ग्रीनरी देख करके मानसून आकर्षित होता है इसी प्रकार श्री सेवा की प्रवृत्ति देखकर के श्रीमद् गुरुदेव के हृदय में जो विराज कृपा है वो इस जीव के ऊपर प्रवृत्त हो जाएगी वो आकर्षित हो जाएगी तो सतान प्रसंगा संतों का संग करें, संग करने पर मम वीर संविदाह मेरे पराक्रम को कहने वाली भवंत हृतकर्ण रसायना कथा हृदय और कान दोनों को प्रिय लगने वाली कथा होगी कथा प्रिय कम लगेगी जबके कृष्ण के प्रति हृदय में प्रेम है यदि प्रेम नहीं है तो हृतकर्ण रसायन नहीं बनेगी कथा कथा अलग जाएगी कथा से कोई मतलब नहीं गायन कितना सुंदर हो रहा है कान का सुख कितना मिल रहा है संगीत का सुख वहां अटक करके रह जाएंगे लोग इसलिए नाम संकीर्तन करते समय भी बहुत ज्यादा ध्यान वह नाम की संगीत के ऊपर नहीं होना चाहिए बल्कि लीला चिंतन के ऊपर नाम के द्वारा जो श्याम सुंदर के गुण प्रिया जी के गुण प्रकट हो रहे हैं उनके ऊपर नाम के अर्थ के ऊपर ज्यादा दृष्टि होनी चाहिए और यदि नाम गायन किया जा रहा है और उसमें नाम क्या गायन किया जा रहा है इसके ऊपर तो नहीं है केवल अलाप और संगीत यहां पर दृष्टि भी है तो वो केवल काम का सुख हो गया यद्यप शब्द भी ब्रह्म है परंतु वो कहीं शब्द ब्रह्म मात्र में अटक करके रह जाएगा वो लीला में सेवा सुख प्रदान करने वाला वो उतना नहीं होगा मंजरी भाव को उत्पन्न करके श्री शिवप्रियालाल की सेवा करना वो उस नाम के द्वारा प्राप्त नहीं होगा इसलिए साधक का ये कर्तव्य है कि वह अपने नाम संकीर्तन की एक विशिष्ट ध्वन रखे अपनी एक फैब्रिक जो मेलोडी है एक धुन है वो उसको जरूर रखनी चाहिए क्योंकि एक, एक एसोसिएशन होता है जब कहीं किसी चीज के साथ में जुड़ाव होता है तो जब वो संगीत आएगा तो उस संगीत के साथ में नाम अपने आप आ जाएंगे इसलिए वहां तक तो ठीक है कि संगीत लय के साथ में हो एक अपनी निजी लय हो निजी राग हो यह भी एक अच्छी बात है परंतु केवल राग राग में चित्त हो और केवल कौन सा स्वर ठीक लग रहा है कौन सा ताल ठीक है कौन सी लय ठीक है इतने इतने में ही उलझ करके रह गए तो वो तो केवल काम का सुख हो गया अधिक बढ़े यदि समाधि की स्थिति भी आई तो वहां पर स्वरूप का चिंतन नहीं है वो केवल ब्रह्म का चिंतन मार्ग बहुत बाद की बात है ये वो केवल ब्रह्म शब्द ब्रह्म उनकी चे उसका चिंतन मात्र हो जाएगा लीला प्रवेश को कराने में फिर वो नाम संभव नहीं होंगे समर्थ नहीं होंगे इसलिए सताम मम वीर्य संवेदों भवंत हृत्कर्ण रसायन कथा हृदय और काम इन दोनों के रसायन रूप कृष्ण कथा को संतों के द्वारा श्रवण करने का अवसर मिलेगा केवल कांत का सुख नहीं इंद्रियों का सुख नहीं बल्कि हृदय और कान दोनों को सुख देने का अवसाद अवसर प्राप्त होगा और जोशना ऐसी हृदय और कान को प्रिय लगने वाली क्योंकि प्रेमी का स्वभाव है कि उसे प्री की चर्चा ही अच्छी लगती है इसलिए तोषणार्थ उस कृष्ण कथा का सेवन करने पर आशु मन बहुत शीघ्र ही अपवर्ग वर्तमनी अपवर्ग का तात्पर्य भक्ति में अपवर्ग शब्द की व्याख्या की गई यथा वर्ण अपवर्ग भवती, साही भगवते भक्तियोग विधान महापुरुष पुरुष, पुरुष, पुरुष ये प्रसंग का गद्य है भारतवर्ष की महिमा में अपवर्ग शब्द का अर्थ वहां श्री शिवदेव जी मोक्ष नहीं कर रहे हैं अपवर का तात्पर्य है भगवत भक्ति भगवत वासुदेव अनंत निमित्त भक्ति योग लक्षण उसको अपौवर्ण क्यों कहा क्योंकि वह जितने भी विषय हैं उनसे दूर कर देने वाला है जो विषयों की आसक्ति है माया की आसक्ति उससे उसको हटा देने वाला है इसलिए उसका नाम अपवर्ग कहा गया तो वो भक्ति का नाम अपवर्ग है तो अपवर्ग वर्तमनी माने भक्ति के मार्ग में शुद्धा रत भक्ति अनुक्रम श्य जैसे खट्टी अमिया खटमिठा आम बनी और खटमिठा आम ही बाद में गत्त मीठा आम बन गया इसी प्रकार साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में और भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में आस्वादनी बन जाएगी भक्ति तो सदा आस्वादनी है। है इसमें एक और है कि भक्ति तो सदा आस्वादनी है परंतु तो हमारी जीव संसार के रोग से ज्वर से कड़वी हो रही है इसलिए हमको स्वाद नहीं आ रहा है जैसे बुखार में व्यक्ति को सुंदर मिठाई भी कड़वी लगती है बुखार का मुंह है तो कड़वी लगेगी इसी प्रकार श्री भगवत भक्ति वो तो सदा ही चिन्मय और आनंद रूप है मीठी है पंत तो क्योंकि हमको संसार जर चल रहा है इसलिए हमें भक्ति कड़वी लगने लगती है मीठी नहीं लगेगी पंत तो बुखार जो जो उतरेगा क्यों तो, तो मिठास आने लगेगी मन प्रसन्न और अन्न रुचि तो ज्वर उतरो जानो किसी रस की हमारे वृंदावन के रसकों की एक वाणी का है की पंक्ति है कि ज्वर उतरा हुआ कब जाए जाना जाएगा बोले मन प्रसन्न मन प्रसन्न हो और अन्न में रुचि हो तो समझना चाहिए अब बुखार उतर गया ऐसे ही श्री भगवत भक्ति करने पर मन में आनंद की प्राप्ति हो और और मैं भक्ति करू और भक्ति करूं ये लोग उत्पन्न हो तो समझना चाहिए अब संसार का जर उतर रहा है और संसार का ज्वर उतरेगा तो शुद्धा रत् भक्ति अनुक्रमिष्यति शुद्धा रति और भक्ति उत्पन्न धीरे धीरे अनुक्रम से प्राप्त होगी अनुक्रमिष्यति क्रमशः ये वस्तुएं प्राप्त होती हुई चली जाएंगी अनुक्रम से प्राप्त हो जाएंगे श्रद्धा का तात्पर्य है श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय सुदृढ़ विश्वास निश्चय सुदृढ़ विश्वास ये श्रद्धा का अर्थ हुआ साधन भक्ति हो गई कृत्य भवे साध्य भावासा, साधन विधा इंद्रियों के द्वारा जिसको किया जाए और जिसका लक्ष्य भाव की प्राप्ति हो भाव उदय हो जाए ये लक्ष्य है उसका नाम साधन भक्ति है इंद्रियों की ऐसी चेष्टा जिसका लक्ष्य मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो यह जिसमें जिसका लक्ष्य है जिसका मोटिव मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो ऐसी चेष्टाओं को हम साधन भक्ति कहेंगे उसको साधन भक्ति कहेंगे तो शुद्धा रतिर भक्ति अल्पी तो श्रद्धा हो गई अब श्रद्धा के बाद में दूसरी चीज आई वो आई रति रति का तात्पर्य है शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाव रुचि में चित्त मास भाव उच्चते भाव की परिभाषा दी कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा शुद्ध सत्व का तात्पर्य है भगवान की स्वरूप शक्ति सारी स्वरूप शक्तियों को हम शुद्ध सत्व कहेंगे जितनी भी स्वरूप शक्ति हैं उन सारी शक्तियों को हम शुद्ध सत्व कहेंगे जो भगवान की स्वरूप शक्ति है वो स्वरूप शक्ति तीन प्रकार की लादनी संधनी और संबित। जैसे प्राकृत में सत्वगुण रजोगुण और तम गुण है इसी प्रकार तमगुण से बनता है पंचमहाभूत रजोगुण से बनती हैं इंद्रिया और सत्व गुण से बनता है जैसे मन तो प्राकृत सृष्टि में जैसे सत्व रजस्तम है इसी प्रकार चिन्मय सृष्टि जो है उसमें आह्लाद और संधिनी ये तीन शक्ति विराजमान है माने जो लालनी संधिनी और समित ये जो शक्ति हैं इनकी छाया रूप में ही जगत की सत्व और रज ये शक्तियां जगत में भी इसी क्रम से विद्यमान है तो शुद्ध सत्व विशेष शुद्ध सत्व हैग्नि सम्मित है परंतु उनमें विशेष भी होना चाहिए विशेष का तात्पर्य है उनमें अभिव्यक्त होने की क्षमता होनी चाहिए अर्थात आल्हाद्नि नाम करके जो शक्ति है उसके साथ में एक शक्ति चिपकी हुई है जुड़ी हुई है कि वो आल्हादमी नामक शक्ति कहीं अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी अपने आप को कहीं प्रकट करेगी आह्लादनी शक्ति यदि सोई हुई है तो वो अभी भाव कोटि में नहीं आई उसमें समृद्ध शक्ति भी होनी चाहिए तो आल्हाद् के साथ में वो उसमें ज्ञान शक्ति वो भी कहीं ना कहीं चिपकी हुई है जुड़ी हुई है और केवल ज्ञान शक्ति जुड़े होने से ही काम नहीं है ज्ञान शक्ति भी जुड़ गई और वो भी सोई हुई पड़ी हुई है तभी बेकार शुद्ध सत्व विशेष विशेष का तात्पर्य है कि आह्लादनी और समृद्ध शक्ति ये अपने आप को प्रकट कर इनमें अपने आपको मैनिफेस्ट करने की अपने आप को प्रकट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए यदि प्रकट करने की प्रवृत्ति नहीं है तो वो स्थाई भाव के रूप में कहीं सोई हुई है वह आस्वादनी बनने की अभी क्षमता नहीं रख रही है तो शुद्ध सत् के साथ में एक विशेष शब्द और दिया शुद्ध सत्य विशेष माने आल्हनी शक्ति में कहीं अपने आप को प्रकट करने की एक प्रवृत्ति भी प्राप्त तो होती है जितनी भी शक्ति हैं उन सबों के साथ में ह्लादनी हो चाहे संधिनी हो इन दोनों शक्तियों में संबित शक्ति जुड़ी हुई है एक तीसरी शक्ति जुड़ी हुई है सम्मित शक्ति जुड़े होने के कारण ही वे शक्तियां अपने आप को कहीं प्रकट करती उनमें प्राकट करने की सामर्थ्य आती है तो समित शब्द के जुड़ी हुई है आह्लादनी के साथ में भी और संदिनी के साथ में अभी संधिनी को हमने छोड़ दिया को हमने छोड़ दिया केवल आल्हादिनी और समित दो शक्तियों को लिया अब आह्लादी और समित इनका संपूर्ण समुद्र कौन है वो समुद्र है श्री राधा रानी आल्लादिनी के समुद्र है और उनके आल्हाद में कहीं अपने आप को प्रकट करने की क्षमता अपने आप को मैनिफेस्ट करने की क्षमता भी विद्यमान है तो आह्लाद ने सम्त इनकी समुद्र है श्री और उस समुद्र का एक सीकर बूथ तो बहुत बड़ी चीज है उसकी एक फुहाव की एक बूथ सीकर वो श्री गुरुदेव की कृपा से श्री राधा रानी की कृपा से जीव के हृदय में उसकी उसका कहीं दान होता है उसका आविर्भाव होता है तो आविर्भू मनोवृत्तों ब्रजंती तत्स्वरूपता श्री राधारानी की कृपा से जो लादनी का सार का एक अंश था और उस सार के साथ साथ जैसे सार का अंश प्रेम है ऐसी संधिनी शक्ति भी आल्हादनि के साथ में जुड़ी हुई है उसका भी प्रेम है तो और इन दोनों का एक बहुत छोटा सा सीकर श्री गुरुदेव की कृपा से हमारे हृदय में कभी अवतरित हुआ अवि वृजंती तत्स्वरूपता यद्यपि भक्ति चिन्मय है वो मन की वृत्ति नहीं है पंत बन जाती है भक्ति तत्स्वरूपता चिन्हय होते हुए भी किसी किसी भगवान के हृदय में एक नई चीज और आ गई भक्ति नाम की एक चीज और आ गई तो तेरे जो प्रवृत्तियां हैं वे तो ग्यारह प्रवृत्तियां वे ग्यारह प्रवृत्तियां तो सब में जैसे पुत्रेश पुत्र प्राप्त करने की जिस किसी काम काम भावना कह सकते हैं जैसे कहीं प्रसन्नता की भावना हंसी की भावना क्रोध की भावना घृणा की भावना किसी चीज को पसंद न करना ये मन की वृत्ति हैं, बिल्कुल त्रुगणात्मक हैं, मन की हैं ये, तो ये तेरह वृत्तियां हैं जिनके आधार पर हास्य करुण वीर रौद्र भयानक भत् और अद्भुत और कहीं बासल्य मित्रता इसके बाद में कहीं समर्पण सेवा और पुत्रेशा ये ग्यारह जो प्रवृतियां हैं वो ग्यारह प्रवृत्तियां कहीं इनको इंस्टिंक्ट कहते हैं तो ये तो जीव मात्र में और जीव मात्र में क्या है ये पशुओं में भी है पशु पक्षियों में भी है परंतु भक्ति इन ग्यारह से हटकर के एक बारहवीं प्रवृत्ति है और वो आविर्भू मनोवृत्त वृजंती तत्सवरूपता वो श्री कृष्ण कृपा से किसी भाग्यशाली के हृदय में उत्पन्न होती है तो भक्ति का अधिकारी हरे कहे ये बात तो मानी जाएगी कि हर एक में पोटेंशियलिटी है भक्ति को ग्रहण करने की परंतु भक्ति प्राप्त नहीं जैसे मिट्टी में यह पोटेंशियलिटी है कि उसमें बबूल बोला जाएगा तो बबूल पैदा हो जाएगा आम बोगी तो आम पैदा हो जाएगा अनार बोगी, तो अनार पैदा हो जाएगा तो पोटेंशियलिटी होना एक अलग बात है क्षमता होना एक अलग बात है और वस्तु होना एक अलग बात है वस्तु नहीं, नहीं। हमारे हृदय में भक्ति को धारण करने की जीव में क्षमता तो है पर भक्ति उसे प्राप्त नहीं तो लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति मुक्ता नाम नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटिश्वप महामुनि कोई कोई उनके हृदय में वो भक्ति श्री गुरुदेव की के माध्यम से श्री कृष्ण कृपा के माध्यम से यदच्छा से उस जीव के हृदय में वो एक सी सीकर एक फ्वार उसके हृदय में कहीं आई तो शुद्ध सत्व विशेष ये क्या हो गया प्रेम शुद्ध सत्व विशेष माने अभिव्यक्त अवस्था को प्राप्त होने वाला जो आल्लादनी और समृद्ध इनका एक मिश्रित स्वरूप इनका एक कंपाउंड स्वरूप जीव के हृदय में कहीं आया आलादनिका और संविध का एक जो कंपाउंड है वो कंपाउंड एक मिश्रित स्वरूप उस जीव के हृदय में एक सीकर के रूप में कहीं अवतरित हुआ इसलिए भक्ति हरेक में नहीं है किसी किसी के पास में वो भक्ति आई ऐसा जो प्रेम है वो प्रेम मूल रूप में कहा विद्यमान है श्री राधा वे मादनाक्ष महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान है सर्वभावोल्लासी मादलोयम पर राजते राधनी सारह श्री राधायाम एव यु सर्वभाव जिसमें जहां से उद्गम होंगे पैदा होंगे ऐसी मूल रिसोर्स श्री राधा रानी है मूल श्रोत श्री राधा रानी तो शुद्ध सतु विशेष अर्थात श्री राधा रानी वो जिसकी आत्मा है जिसकी मूल श्रोत होकर के विराजमान और उनकी कृपा से एक सीकर जीव के हृदय में जब आया तो ये जो सीकर है या सीकर ये थ्वार ये प्रेम सूर्यांश सामने भाग प्रेम रूपी जो सूर्य है उसकी समान को धारण करने वाला है प्रेम रूपी जो सूर्य है उसके सामने को धारण अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है ये प्रेम सूर्य का एक कहीं पो फटने वाली जो स्थिति है वो है मन में अंधकार भी बना हुआ है तो अंधकार बने रहने पर भी कहीं उसका एक आवास आ रहा है इसी को कहा गया डार्कनेस बिफोर डॉन अभी डॉन मान प्रभातकाल हुआ है प्रभातकाल पूरा नहीं हुआ है परंतु डार्कनेस कहीं विद्यमान है अंधेरा विद्यमान है परंतु अभी पूरा सूर्य का उदय नहीं हुआ है तो ये जो रति है वो रति साधक के हृदय में विराजमान है ये रति <coughs> स्थित तो होने पर भी अभी ये झुटपुटे की स्थिति है पोल फटने की स्थिति है सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है उसके पहले भी कहीं एक स्थिति ये प्राप्त हो रही है तो प्रेम सूर्यांश सामने भाग प्रेम रूपी सूर्य की अंशु पहली किरण आई है डोंग अभी शुरू हुआ है फटना शुरू हुआ है जब सूर्य उदय हो जाएगा उस स्थिति का नाम है प्रेम तो साधन अवस्था ही भाव अवस्था को प्राप्त होती है तो आविर्भूई मनोवृत्तों ब्रजंती तत्सवरूपता थी वो चिन्ह में गुरुदेव की कृपा से जब भक्ति के हृदय में आई तो यद्यपि वो त्रिगुणात्मक मनोवृत्ति नहीं मनोवृत्ति न होने पर भी दिखेगी ऐसी जैसे वह भी एक स्थायी भाव है वह भी एक मनोवृत्ति है भक्ति भी एक जैसे मनोवृत्ति जैसी है है नहीं जैसी है जैसी शब्द को अंडरलाइन कर रहे तो मनोवृत्ति जैसी वो भक्ति के हृदय में आई तो आवे हुई मनोवृत्तों ब्रजंती तत्वरूपता स्वयं प्रकाश रूप वो भक्ति स्वयं प्रकाश रूप है किसी दूसरे के द्वारा मनोवृत्ति होती तो वो आत्मा से प्रकाशित होगी परंतु भक्ति किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं है स्वयं प्रकाश वो स्वयं प्रकाश है क्योंकि मन तब तक काम करता है जब तक के आत्मा का प्रकाश उसको प्रकाशित है परंतु जो कृपा के कारण भक्ति दीक्षा काल में श्री गुरुदेव ने साहब के हृदय में जिस भक्ति की उस सीकर को उस जरासी एक बूत को कहीं जो डाला उस वो अपने आप में प्रकाश रूप है पर दीखती ऐसी है भाष्य माना प्रकाश्य बड़ा सुंदर दृष्टान्त दिया कि सामान्यतः एक आयाता है कि एक योगी अपने चित्त में ब्रह्म का ध्यान करता है के तो ने के लिए तो यही कहा जाएगा परंतु ये बात गलत है ब्रह्म है व्यापक और मन है बहुत छोटा तो बड़ी वस्तु छोटी वस्तु में कैसे आ सकती है तो भाष्य मान और प्रकाश्वा, जैसे प्रकाश्य माने ब्रह्म उसको एक ज्ञानी समाधि में अपने हृदय में ध्यान करता है बात बड़ी फनी लगती है बड़ी उल्टी सी लगती है एडवर्स लगती है कि जो विशाल वस्तु है ब्रह्म व्यापक है उसको मन में कैसे एक और तो महाराज जी आप ये कह रहे हो कि वो यथो वाचुन नवर्तन थे अपराधी मनसा साहब उस ब्रह्म को मन को से पाया नहीं जा सकता है और दूसरी ओर कह रहे हो कि योगी मन में ब्रह्म का चिंतन करता है समाधि तो मन में चिंतन कैसे करेगा मन तो बहुत छोटी वस्तु है ब्रह्म तो बहुत बड़ा है इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य है तत्वतः तो उसने अपने मन को ब्रह्म रूप ही बना दिया योगी अपने मन को ब्रह्म रूप बना देता है और ऐसे स्थिति में मन ब्रह्म के द्वारा वह ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान कर लेता है तो भाष्य प्रकाशमत का तात्पर्य है कि उपाधि रूप मन को हटा करके ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्म का चिंतन किया उपाधि हटी तो ब्रह्म बच गया सीधा सीधा सा इसका यह होगा कि उपाधि हटने पर केवल ब्रह्म बच गया तो लगता यह है कि मन में ब्रह्म का चिंतन किया जा रहा है परंतु तो ब्रह्म मन में ब्रह्म का चिंतन नहीं किया जा रहा है ब्रह्म अपने प्रकाश से मन को हटा रहा है तब ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है जैसे कि अग्नि का स्वभाव है बत्ती में जो लौ है उस लौ का उस अग्नि का ये स्वभाव है कि वो अंधकार को भी खाएगी और साथ के साथ में वह अधिष्ठान को भी खाएगी बत्ती को भी जलाएगी और अंधकार को भी खाएगी जैसे दिए की लौ। इसी प्रकार ब्रह्म जो ज्ञान रूप है वह अज्ञान को भी खा रहा है और अज्ञान को खा करके उपाधि रूप जो मन है उसको भी खाएगा जब उसको खा जाएगा तो केवल ब्रह्म मात्र रह जाएगा तो दिए की लौ जैसे अंधकार को भी खाती है और अधिष्ठान को भी खाती है इसी प्रकार ब्रह्म वह अज्ञान को भी खा रहा है और अज्ञान के ही एक कार्य मन उसको भी खा रहा है जब मन का बाध हो गया अभी लय नहीं हुआ बाध हुआ है अज्ञान नल एंड हो गया है अज्ञान जो है वो कहीं रुक गया है नष्ट नहीं हुआ जब तक शरीर है तब तक अज्ञान कहीं बना हुआ है तो अज्ञान का बाघ मात्र हुआ है अज्ञान का लय नहीं हुआ है अज्ञान का जब लय हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अभी तक शिशुक्ति की स्थिति है अभी तक समाधि की स्थिति है क्योंकि अज्ञान का बाध हुआ है लय नहीं हुआ पंथ जब अज्ञान शरीर कारण शरीर कारण शरीर कहे शरी एक ही बात है कारण शरीर अज्ञान शरीर जब लय को प्राप्त हो जाएगा तब आत्मा परमात्मा में जाकर के एक होकर के ज्ञानी की मिल जाएगी अब क्योंकि उसने ज्ञान किया है इसलिए वो ब्रह्म में जाकर के स्थित हो गया पंथ उसको फिर भी आस्वाद की प्राप्ति नहीं हुई परंतु तो यदि उसने नाम का आश्रय ग्रहण किया है तो वहां पर एक सुविधा संसार की निवृत्ति हुई वो ब्रह्म में जाकर के लीन हुआ परंतु तो क्योंकि उसने भक्ति की है इसलिए योगमाया उसको अब चिन्ह में देह प्रदान कर देंगी पार्शव देह प्रदान कर देंगी और पार्शव देह प्राप्त कर करके वह श्री बैकुंठ में बैकुंठनाथ की सेवा कर सकेगा वह श्री गोलोक में श्री गोलोकनाथ की श्री कुंज बिहारी की वह मंजरी स्वरूप में सेवा कर सकेगा तो योग एक उसको उसको एक कहीं ये फैसिलिटी मिल रही है एक सुविधा मिल रही है एक्स्ट्रा सुविधा मिल रही है कि संसार तो दोनों का निवृत्त तो हो गया ज्ञानी का भी निवृत्त तो हो गया भक्त का भी निवृत्त तो हो गया परंतु ज्ञानी को नया शरीर नहीं मिला सेवोपयोगी शरीर नहीं मिला हमको सेवोपयोगी शरीर भी मिल जाएगा श्रीमद गुरुदेव की कृपा सेवापयोगी शरीर प्राप्त करके हम ठाकुर के सेवा कर लेंगे तो जो भक्ति की रस अनुभूति की प्रक्रिया है उसी का वर्णन करते हुए पांचवें लहरी में श्री रूप गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं इसी की व्याख्या में जिसके ये तो कार्यकाल में बोल रहा था कि मनोवृत्तव मनोवृत्त तत्स्वरूप काम स्वयं प्रकाश रूपा भाष्यमाना प्रकाश के श्री गुरुदेव के माध्यम से श्री राधा रानी की कृपा से वो जो भक्ति है वो आविर्भूय मनोवृत्तव मन में वह आविर्भूत हुई और आविर्भूत होकर के थी वो चिन्ह परंतु ऊपर से देखने में ऐसा लगा जैसे वह एक मन की वृत्ति है जैसे कृष्ण चिन्हय है परंतु लगा ये एक बालक का जन्म हुआ लो कृष्ण का कोई जन्म होगा क्या जो अजन्मा है उसका कोई जन्म तो होगा नहीं परंतु लगता यह है कि जैसे आज बालक का जन्म हुआ है आठवें महीने के गर्भ से आज कन्हैया का जन्म हुआ जबकि कृष्ण कोई गर्भवास करेंगे गर्भ के बंधन में थोड़ी हैं, जैसे बालक की तरह से दिखती है कृष्ण दिखते हैं इसी प्रकार वो चिन्ह में जो आह्लादनीय और समृद्ध इनका जो कंपाउंड था वही एक अंश रूप में हमारे हृदय में आविर्भूत होकर के वह कहीं जब हृदय में आया तो वह दिखा ऐसा लगने लगा प्रिज्यूम ऐसा किया गया ऐसा अनुभव किया गया जैसे कि वह एक मन की वृत्ति है और जो सोई पड़ी है अब किसी ने कृष्ण नाम किया तो वो सोई हुई जो वृत्ति है जो साई भाव वही जग गया और जग करके विभाव अनुभाव संचारी भाव इनसे पुष्ट होकर के वह परम आस्वादनी बन गया वह आस्वाद दशा को रसनिष्पत्ति की दशा को वो प्राप्त हो गया तो ब्रजंती तत्वरूपा ने पहले मनोवृत्ति रूप बना भक्ति फिर स्वयं प्रकाश रूप आपी वहां पर साधन कर दिया कि ये जो मनोवृत्ति बनी यह मनोवृत्ति एक सामान्य मनोवृत्ति नहीं है यह प्रकृति का कार्य नहीं है बल्कि यह विशुद्ध सत्व का कार्य है और विशुद्ध सत्व का कार्य होने पर स्वयं प्रकाश रूप है उसको किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है भाष्य माना प्रकाश वह बृह की तरह से प्रकाशित हो रही है अर्थात जैसे ज्ञानी यह अनुभव करता है कि मैं मन के भीतर समाधि में मन के भीतर मन से ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं समाधि में ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं तत्वतः वह ब्रह्म का चिंतन नहीं कर रहा है मन के भीतर चिंतन नहीं कर रहा है सत्य यह है कि ब्रह्म ज्ञान ने अज्ञान को भी खाया और अधिष्ठान रूप मन को भी खा लिया दीपक की लौ ने अंधकार को भी खाया है और दीपक की बत्ती को भी खा लिया है और बत्ती को खाने पर मन जब समाप्त हुआ तो केवल ब्रह्म ब्रह्म बच गया इसलिए छोटी वस्तु में बड़ी वस्तु नहीं आई बड़ी वस्तु ने छोटी वस्तु को हटा दिया अपने भीतर आत्मसात कर लिया और बड़ी वस्तु ही एकमात्र प्रकाशित होती हुई विराजमान हो रही है तो शुद्धा इसके बाद में श्रद्धा माने साधन भक्ति साधन भक्ति के बाद में रति रति माने भाव भक्ति आविर्भूत हुई अब वो भक्ति एक बार आविर्भूत हो गई व्यक्ति ने साधन भजन क्रिया माने साथ जो है वो अनिष्ठिक फिर निष्ठा के बाद में साथ जो है वो नैष्ठिक भजन की पद्धति जब उसने की तो नैष्ठिक भजन की पद्धति करने पर उसके हृदय में रति और प्रेम ये दोनों उत्पन्न हुए भाव और प्रेम निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्यानुभाव ये सात जो नैष्ठिक अवस्थाएं हैं ये नैष्ठिक अवस्थाएं साधक के हृदय में उत्पन्न हुई तब रति के बाद में भक्ति ही अनुक्रमिष्यती फिर उसको वही ही रति है वह भाव भक्ति ही प्रेम रक्षण भक्ति के रूप में विराजमान हो जाएगी वो प्रेम रक्षण भक्ति वो अद्भुत होकर के विराजमान है और वो जितने भी भाव हैं उन सब भावों को अपने भीतर स्थापित करके विराजमान होगी तो प्रेम तो साधन भक्ति भाव भक्ति बनेगी भाव भक्ति प्रेम रक्षणा भक्ति बन करके विराजमान हो जाएगी तो सिद्धार्थि भक्ति अनुक्रम विषय ये क्रम क्रम करके उत्पन्न हो जाएंगे अब जब तक प्रेम लक्षणा मानो उत्पन्न हो गई प्रेम भी उत्पन्न हो गया परंतु तो अभी जो अज्ञान है कारण शरीर है मैं देव हूं ये जो अज्ञान है इसका केवल बाद हुआ है इसका लय नहीं हुआ मृत्यु में भी इनका बाद है एक शरीर में ममता बुद्धि थी अज्ञान रहा एक शरीर में ममता बुद्धि पैदा हो गई बात बोई हुई भूत मरा और प्रेत पैदा हुआ क्या लाभ क्या हुआ कुछ नहीं तो शरीर को छोड़कर के शरीर को ग्रहण कर रहे हैं अज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है अज्ञान नष्ट नहीं हो रहा है तो संसार में बेटा घूमते रहो लगाते रहो चक्कर अभी कुछ नहीं होगा योगी चौरासी में पड़े रहो एक श्रेणी छूटेगा दूसरी श्रेणी मिलता मिलता रहेगा जब अज्ञान दूर हो जाएगा अज्ञान केवल बाद नहीं अज्ञान का जब नाम के द्वारा लय हो जाएगा तो लय होते ही फिर आत्मा परमात्मा में अवस्थित हो जाएगी संसार ज्ञानी का भी दूर हुआ भक्त का भी दूर हुआ अब क्योंकि उसने भक्ति की है तो ज्ञान का तो लय हो जाएगा पंत भक्ति का लय नहीं हो जाएगा भक्ति बनी रहेगी अत मुक्ता भगवंतम भक्तिजन भी पार्शदेह प्राप्त करके श्री बैकुंठ नाथ की या श्री प्रिया लाल की श्री नुकुंज मंदिर में सेवा करते हुए विराजमान हो जाएंगे इसे ही श्रीमद् भागवत में कहा गया न तथा से भवे मोहो बचात प्रसंग योषित संगात यथा पुनसो यथा तत्संग संगता अब ये जो भक्ति प्राप्त हुई है श्री गुरुदेव की कृपा से जो भक्ति आई है इस भक्ति में सबसे ज्यादा बड़ी बाधा जो है वो बाधा है विषय जनों का संग स्त्री संग उतना बुरा नहीं है जितना कि विषयी जनों का संग। इसलिए साधक को विषयी जनों के संग को कहीं न कहीं त्याग करना पड़ेगा जीव को न नवे मोह माने जीव उसको इतना मोह नहीं होता है मोहबंधन अन्य प्रसंग किसी दूसरे के प्रसंग से इतना मोह नहीं होता है जैसे कि योषित संगात यहां तक कि स्त्री संघ से भी उसे मोह इतना नहीं होता है यथा तत्संगे संग स्त्री संगियों के संग से कामी जनों के संग से जितना मोह प्राप्त होता है इतना और कोई दूसरा नहीं होता है यहां स्त्री शब्द का प्रयोग यह केवल आसक्ति के अर्थ में है ये लिंग के अर्थ में नहीं जो बात स्त्री के लिए कही गई वही बात पुरुष के लिए कही गई जो पुरुष के लिए कही गई है वही बात स्त्री के लिए कही गई है तो जैसे स्त्री को पुरुष को कामी जनों का संग बंधन देने वाला है ऐसे स्त्री जनों को भी कामी पुरुषों का जो सत्संग दुसंग व उनको भी भगत भगवत भजन में बाधा देने वाला है इसलिए यहां पर कोई स्त्री और पुरुष इनके कारण कोई पक्षपात किया जा रहा है ऐसा नहीं यह इसको कहीं बीम के साथ में जोड़ने की जरूरत नहीं है मन दूसरी वस्तुओं के साथ में जोड़ने की इसकी आवश्यकता नहीं है तत्संग संगता यह बात स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से कही गई सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि यश क्षमा शमो दमो भगश्चेती यक्षम या व्यक्ति में जितने भी अच्छे गुण हैं वे सारे अच्छे गुण स्त्री संघ के कामी जनों के संघ के द्वारा क्षय को प्राप्त हो जाते हैं इसलिए श्री कपिल जी कह रहे हैं तो मैया तेसु अशांत मूढ़ेशु जो कामी जन है वे सना अशांत हैं, ऐसे अशांत जनों का कभी भी नकद इस बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा श्री जगतबंधु सुंदर और नेगत बंधु सुंदर, सुंदर ब्रह्मचर्य को बहुत अधिक बल देती है हैं कि ब्रह्मचर्य शरणागति नाम का आश्रय और ब्रुज भाव ये चार चीज अपनाई जाए तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी श्रीमंद महाप्रभु के ही आवेश अवतार रूप रहे बाद में श्री जगत बंधु ये अपने वृंदावन में प्रवेश करते समय ही जो व्रत जो द्वार बना है वो महानाम ब्रह्मचारी वे अः बड़े भारी अच्छे संत रहे श्रीमत महाप्रभु के ही आवेश अवतार रूप में श्री जगत बंधु माने जाते हैं आवेश अवतार के रूप में मुख्य अवतार के रूप में नहीं है तो आवेश अवतार के रूप में माने जाते हैं परंतु तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपने भक्तों को विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का ये चार चीज उन्होंने विशेष रूप से अंडरलाइन की एक तो ब्रह्मचर्य दूसरी शरणागति गुरु शरणागति गुरुदेव की शरणागति वैष्णव शरणागति तीसरी श्री जगतबंधु जी ने कहा वो नाम सबके लिए समान है माने नाम ये परम ग्रहण करने योगी बात है कोई विरोध वाली बात नहीं है नाम और तीसरा ब्रज भाव ब्रज में आमगत्य ग्रहण करते हुए हम सेवा करें और इसीलिए अंत में श्री राधा इसको श्री ने विशेष विशेष रूप से से कहीं प्रदान किया किया और राधा नाम इनके जप का विधान तो ये कहीं एक उसी का एक जो श्रीमन महाप्रभु ने जो सिद्धांत स्थापित किए उन्हीं की कुछ वस्तुओं को अपना करके उसका विशेष रूप से विस्तार किया तो यहाँ पर यही निरूपण किया जा रहा है ब्रह्मचरी के विषय में ही यहां पर कहा जा रहा है जो ध्यान देने की बात है वो ये कि तेसु अशांतेश जिन्होंने अपनी आत्मा का खंडन किया है अशांत तो मूल है ऐसे जो असाधु हैं उनका संग न करें, सोचेशु योष क्रीड़ा मृगेशु चौ क्योंकि वे रानियों के खेलने के मृग हो रहे हैं उनका कहां वैभव कहां उनका यश कहां उनका बल राजा दिग्विजय करने के लिए जा रहा था रानी ने कहा अजी, अमुक शहर में जा रहे हो वहां पर यह चीज बहुत अच्छी मिलती है मिल ले ले आजा दिग्विजय करके अपने काम को पूरा करके जिससे मैं लौट करके आया रानी द्वार पर स्वागत करने के लिए आरती लेकर के पहुंची आरती कर रही है और नयनों में ही पूछी हमारी सी आई कि नहीं राजा नेत्र कह रहा है अरे भूल गए लाना तो था ध्यान में ध्यान से एकदम उतर गई राजीव मुंह बिचकाती हुई बोली तुम तो ऐसे ही करते हो और ऐसा करके जो आरती थी उस आरती को ही उछाल दिया बुझ गई थी आरती अब वो आरती की बत्ती राजा की मूछों में अटक गई है जिससे में सभा में पहुंचे तो वहां मूछ में अटकी हुई वो रूई की बत्ती कहीं अटक रही है सारे सभासद हंस रहे हैं किसी की हिम्मत होनी नहीं रही है राजा मन में विचार कर रहा है हो क्या रहा क्यों हंस रहे हैं है इतने में विदूषक जरा हिम्मत वाला था मुंह लगा हुआ था जो मुंह लगा होता है उसकी बात अलग होती है थोड़ा मुंह लगा हुआ था उसने जैसे ही दर्पण दिखाया राजा एकदम लजा गया बत्ती जो है वो में कहीं अटकी हुई थी चिपकी हुई थी बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय यहां पर कह रहे हैं योषित क्रीडा मृगेश चौ इसका ये दृष्टान्त दे रहे <laughs> योषित क्रीडा मृगेश परंपरा से बड़ों के मुख से दृष्टांत सुना आज उस राजा का मुर्गेशम कहा गया उसका पराक्रम गया उसकी बुद्धिमत्ता उसका ऐश्वर्य कहा गया वह रानी के खेलने का खिलौना मात्र हो गया योषित क्रीड़ा मृगेश्विचर योषित क्रीड़ा मृग होकर के खेलने का खिलौना मात्र बन रहा है भक्त साहब सिंधु में कह रहे हैं कि बरम हो तो ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति के अग्नि की ज्वाला के भीतर रहना भले अच्छा है न शौर्य चिंता जनसंवास श्री शौरी माने श्री कृष्ण सूर्य के वंश में उत्पन्न हुए वसुदेव जी वसुदेव जी के पुत्र हैं श्रीकृष्ण इससे कृष्ण का एक नाम हुआ शौरी शूर के वंश में उत्पन्न होने के कारण तो शौरी चिंता विमुख श्री कृष्ण की जो चिंता नहीं करते हैं ऐसे लोगों के जन संबास भैशसम ऐसे संसारी जनों के साथ में निवास करने के वही नरक में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसी बात को श्री गोस्वर्ण पाद के श्लोक में यहां कह रहे हैं कि माँ द्राक्षी खीण भगवत भक्ति ही नाम मनुष्या श्री स्वरूप दामोदर कर रहे हैं कि माद्राक्षी पुण्यान जिनके पुण्य क्षीण हो गए हैं ऐसे भगवत भक्ति हीन जनों का कभी भी मुख दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है ये सब छानिया छाण वर्ण आश्रम धर्म अकिचन हयालय कृष्ण शरण इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर के अकिंचन हो करके कृष्ण की ही शरण ले यहां पर प्रसंगम प्रसंगानुसार श्री राय रामन संवाद उसी का क्रम ले रहे जैसे राय रामन संवाद में कहा कि स्वधर्म आचरण से यही साध्य सा स्वधर्म आचरण ये यही बोले नहीं यही बाह्य अपने धर्म का आचरण करने से केवल पाप से निवृत्ति होगी सत्गुण की वृद्धि होगी भक्ति तो अभी बहुत दूर है भक्ति स्वरूप शक्ति है जबकि धर्म का आचरण सक... जो करना है वह तो केवल सात्विक मात्र है चिन्ह में नहीं है भक्ति तो अब हुई मनोर तो वो हुई उसका एक छींटा जब आएगा तब जाकर के मनोरूप होकर के भक्ति बिराजमान होगी तब कृष्ण इत्यादि विभाव का दर्शन करके वह रसावस्था को प्राप्त होगी अभी बहुत दूर पड़े हैं कोसो दूर हैं भक्ति से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से केवल सत्व गुण की प्राप्ति हो रही है चित्त की शुद्धि हो रही है रास्ता जरूर खुला है क्योंकि सात्विक जनों के साथ में संतों का आना सात्विक जनों के पास में जल्दी बनता जो राजस्तम वाले हैं उनसे संतव सदा दूर रहते हैं परंतु जो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं ऐसे लोगों के पास में संत माधुकृ करने के लिए कभी और प्रसंग के कारण उनके साथ में उनका आना जाना बनता रहता है इसलिए भक्ति को जो स्वधर्म आचरण को जो कृष्ण की प्राप्ति का साधन बताया ये केवल बाहरी दृष्टि से कहा भाई है आर ये बाहर की वस्तु दूसरी वस्तु कहो तो ये मुख्य वस्तु नहीं इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कि परितेज मामेकम शरणम डुझाओ माने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के द्वारा केवल सत्गुण की बुद्धि होगी अब ये तुमने कृष्ण कर्म करके कृष्ण कर्म का समर्पण कर दिया यह भी मुख्य भक्ति नहीं हुई यह भी आरोप सिद्धा भक्ति हुई कर्म करके कर्म का समर्पण यह आरोप सिद्धा भक्ति है कि कर्म का बंधन मुझे नहीं मिले कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन मिलेगा इसलिए कर्म करके ठाकुर को समर्पित कर दो चलो हम मुक्त हो गए अब तुम तो मुक्त हो तुम्हारे पास में आ गया तो तुम जानो यह बात हो गई कि जैसे अपनी आफत कृष्ण के माथे डालती ज्ञानी ऐसा ही करता है कि वो अपने आफत श्री कृष्ण के माथे सौंप देता है कि मुझे मुक्त कर दो मेरे पाप भी तुमको समर्पित हो तो, खुद भी समर्पित हाय हाय हाँ, पाप भी समर्पित कर देगा वो जबकि भक्त तो कभी पाप समर्पित नहीं करेगा पाप भोगने के लिए तैयार रहेगा सत्यन तो कंपा सु मारो भुंजान एवा अपने पाप को भोगने के लिए वो सदा तैयार रहे तो कर्म समर्पण ये भी भक्ति नहीं है महाप्रभु कह रहे है ये भी बाई है स्वधर्म आचरण से कृष्ण प्राप्ति होती है साध श्रोमणी है महाप्रभु ने कहा ये बाह्य है बोलो चलो कर्म करके कर्म समर्पण कर दिया इससे कहीं साध्य श्रोमणी कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी वरना इसके द्वारा भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी कृष्ण की प्राप्ति तो नामजद करने से होती भैया ये कर्म समर्पण करने से कोई होगी हाँ कर्म समर्पण करने का इतना मतलब है कि तुमको कर्म का बंधन नहीं होगा इतनी तुमको रिलीफ मिल गई कि तुमको कर्म का बंधन नहीं हो रहा है परंतु कर्म समर्पण करने से कृष्ण मिल जाए यह नहीं हो सकता तुमने सत्कर्म किए सत्कर्म करके कृष्ण को समर्पित कर दिया तो कोई कृष्ण थोड़ी मिल जाएगी हां कर्म का बंधन तुमको नहीं मिलेगा ये तुमको एक एग्जेपन मिल गया एक रिलीफ मिल गया एक आराम मिल गया परंतु ये कृष्ण प्राप्ति करने का साधन नहीं है तो उन्होंने कहा कर्म करना त्याग कर दो संन्यास ग्रहण कर लो मां बोलना यही बाई है यह भी बाई स्वधर्म का आचरण किया ये भी भाई है स्वधर्म का कृष्ण समर्पण किया यह भी भाई है स्वधर्म का त्याग कर दिया और सन्यासी बंदे दंड ग्रहण कर लिया जहां हमने रंगे हुए दैरिक वस्त्र उनको धारण कर लिया योग धारण कर लिया अब कर्म के बंधन से मुक्त हो गए कर्म हमको बाधेगा नहीं देवता ऋषि पिथर इनके ऋणों से मुक्त हो गए कृष्ण मिल गए बलना बहुत दूर है अभी तो रास्ता अभी तो बहुत दूर है यह वेश धारण करने से कुछ नहीं हुआ दंड भी न भवे यति ही केवल दंड धारण करने से कोई यति नहीं हो गया ठीक है ऐसा करने से तुमको एक रिलीफ मिल रहा है कि तुम कर्म के बंधन से अब मुक्त हो गए पंथ कृष्ण मिल जाएंगे इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है अभी बहुत दूर है चित्त की शुद्धि हो गई बंधन की कम से कम तुमको प्राप्ति है तुमको बहुत सारे एग्जिमशन मिल रहे हैं तुमको कहीं बहुत सारे विशेषाधिकार तुमको प्राप्त हो गए हैं कर्म संन्यास ग्रहण करने से तुमको धर्म का अब बंधन नहीं है कहीं विशेषाधिकार तुमको प्राप्त हो गए हैं मुक्त हो गए हो परंतु विशेष राज का मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम कृष्ण को प्राप्त करो कृष्ण प्राप्त करना तो अभी बहुत दूर है तब कहा ज्ञान मिश्रा भक्ति मानी जो शरीर है इस शरीर से भी हम आसक्ति का त्याग करें परंतु ज्ञान को प्राप्त करके श्री कृष्ण की आराधना करें संसार उपास्य नहीं है जीव उपास्य नहीं है ये विचार करते हुए कृष्ण की आराधना करें ये ज्ञान मिश्रा भक्ति बोले हाँ ये भी भाई ही है केवल भक्ति को निराकरण बनाने के लिए उसमें हिंड्रंसेस कम है उसमें भय जो है वो भय कम है केवल इसके लिए तुमने ऐसा कर लिया कि तुमने ज्ञान मिश्रा भक्ति की भक्ति कर रहे हो बहुत अच्छी बात है परंतु यह भी मुख्य नहीं है तब शुद्धा भक्ति वही श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है यहां पर महाप्रभु की भाषा बदल गई बोले हा यह ठीक है अब रस्ते पे आए क्या अनुकुल्य कृष्णानुशीलन कर रहे हो तुम वो चेष्टा कर रहे हो जिसके द्वारा कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी कृष्ण को सुख देने के लिए तुम चेष्टा कर रहे हो यहां पर ठीक है अन्य था तुम सत रजोगुण तमगुण से बच रहे हो ये केवल कर्म करने का फल कर्म करके तुमने भगवान को समर्पित किया सत्गुण का भी जो फल तुमको भोगना था उससे तुमको एग्जेंशन मिल गया मुक्ति मिल गई कृष्ण प्राप्ति अभी बहुत दूर है कोसों दूर है तुमने सन्यास ग्रहण कर लिया ठीक है बाधाएं तुम्हारी कम हो गई तुमको बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त हो गए जिससे कर्म बंधन तुमको करने की अनिवार्यता नहीं रही उस अनिवार्यता से तुमको छुट्टी मिल गई परंत कृष्ण प्राप्ति अभी कोसों दूर है जब तुमने ज्ञान मिश्रा भक्ति की तो हां अब भक्ति कर रहे हो कुछ ठीक है भक्ति कर रहे हो परंतु अभी भी कहीं बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हो परि में घूम रहे हो केंद्र तक नहीं पहुंचे हो जब राग भक्ति की तब तो महाप्रभु ने हाँ, कहा ठीक वस्तु है और राग में फिर बढ़ते बढ़ते जब मधु भक्ति में पहुंचे तब कह रहे हैं कि ये मुख्य वस्तु हो करके विराजमान है तो यहां पर यही कह रहे हैं सर्वधन पंडित जी मामेकम शरण बुलेजो अहम तो सर्व पापे श्यामी मा कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी ही एकमात्र शरण ग्रहण कर एकम शब्द के द्वारा ये कहे के कर्म का भले स्वरूप त्याग नहीं किया पंत कर्म में साधन बुद्धि का त्याग करे साधन है कृष्ण कृपा कृष्ण कृपा से मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो रही है श्रीमद गुरुदेव की कृपा के माध्यम से मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो रही है यह एकम शब्द का अर्थ है अन्य जितने भी साधन में कर रहा हूं ज्ञान कर्म वे सब केवल बाहरी हैं वे सहायक मात्र होकर के विराजमान हैं तो अन्य सारे धर्मों का त्याग करके मैंने नित्य धर्म नैमित धर्म जो परिसंख्या विधि के धर्म है और अपवाद विधि के धर्म ये चारों प्रकार के जो में हैं इनका त्याग करके मामेकम एक ब्रज साधन बुद्धि रख स्वरूप भक्ति में नाम जप श्रवण कीर्तन स्मरण इनमें साधन बुद्धि रख दूसरे जो साधन हैं उन साधनों में साधन बुद्धि का त्याग कर हो सके ये सन्यासी हो गया है तो उनका स्वरूप त्याग कर संयासी नहीं हुआ है तो उन कर्मों को भी करते हुए चल कर्म अपने आप छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे फिर उसके परवाह नहीं कर्म त्यजते योगी कर्म हिस्सा तू कर्म को मत छोड़ कर्म तुझे छोड़ देंगे कर्म छोड़ जाए तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है इसलिए कह रहे हैं आम तो सर्व पापे ब्यो कर्म का त्याग कर लिया इन पापों से मोक्षश्यामी मैं तुझे मुक्त करूंगा बोले हाय पहले कितना सुंदर में कर्म करता था तो बोले इसका सोच करने की भी जरूरत नहीं है कि हाई मेरा कर्म छूट गया कर्म कर्म छूट गया माँ सोचो इसका शोक भी मत महत्व इस पूरी पंक्ति का सार ये है कि साधन बुद्धि का ज्ञान और कर्म में त्याग करना है फिर ये कर्म ज्ञान अपने आप छूट जाएंगे ज्ञान के स्थान पर ठाकुर के साथ में राग संबंधी स्थापित हो जाएगा और कर्म के स्थान पर कर्म छूट रहे हैं तो छूटते हुए चले जाएंगे कर्म के स्थान पर श्री कृष्ण सुख सेवा के जो कर्म हैं वे आ जाएंगे तो जो जो सेवा बढ़ेगी तो, तो कर्म छूटते हुए चले जाएंगे और जो जो राग बढ़ेगा तो ज्ञान छूटता हुआ चला जाए और फिर ठाकुर के साथ में जो सेवा की भावना है वो विशेष रूप से जुड़ जाएगी ज्ञान की जो भावना है ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है एक व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति की रिलेशनशिप जैसे होती है ऐसी ठाकुर के साथ में अपना जो संबंध है वो संबंध स्थापित हो जाएगा इसलिए माशूचौ इसलिए कब पंडित स्पक और शरण समीया कौन सा ऐसा पंडित है जो कि आपकी शरण को छोड़ करके दूसरे की शरण को ग्रहण करे भक्त भक्तों के जो बचन है उनमें उसको आदर करना चाहिए स्रोत और कृतज्ञ होना चाहिए सर्वान ददाते स्रोतों भजतो भी कामन आपमान अपे उपचय आप चय ठाकुर इतने कृपाणु हैं कि वे अपने आप को भी प्रदान कर देते हैं और भक्ति करने पर अन्य यदि कोई कामना है तो वो अन्य कामनाएं भी उसकी पूरी होती हुई चली जाएगी इसलिए भजतो अभिका हूं आत्मान अपे उपचय आप चय न जो भजन करने वाला है उसकी सेवा की कामना ही निरंतर निरंतर बढ़ती है उसमें कहीं भी घटा बढ़ी नहीं होती है अन्य विषय जो हैं वे छूटते हुए चले जाते हैं इस प्रकार ठाकुर ने यह एक किया और वे इतने कृपालु हैं कि वे साधन देख करके फल देने वाले नहीं हैं भक्त की प्रतिमात्र देख करके वे फल देते हैं कितना साधन किया इसको देख करके फल नहीं देते हैं चलते चलते एक बात हमने कितना जप किया यह संख्या मायने नहीं रखती है मायने रखती है क्या चीज करने पर व्याकुलता कितनी पैदा हो हाँ हर गोविंद कम मिलेंगे ये व्याकुलता कितनी पैदा हो व्याकुलता तो अभी कोसों दूर है मुझे अपनी संख्या पूरी करनी है बस अभी पंद्रह मिनट में हो जाती है माला पूरी वाह चलो ये ये ये प्रवृत्ति हो रही है ऐसा हो रहा है व्याकुलता नहीं है केवल संख्या पूरी करने की चिंता है। और संख्या पूरी हो गई चलो काम पूरा हो गया चलो छुट्टी हुई छोटी चलो चलो चलो उठो उठो उठो चलो दूसरे काम में लोगो ये, का, ये हो रहा है व्याकुलता नहीं कृष्ण रिशते हैं तुम्हारी संकर के निरीते कि किसने कितने प्रश्न कर लिए कृष्ण रिछते है। हैं कि तुम में कितनी व्याकुलता पैदा तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि प्रभु आप व्याकुलता देखकर के विशेष रूप से कृपा करते हैं हैं बड़े कृपालु वे किसी के किसी गुण या साधनों को देखकर के कृपा नहीं करते हैं इसी के लिए कहा अहोबकी हम संकाल बुल बृंदावन बिहारी लाल हरिमो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय ग्रंथ पथराइ बुलवृंडावन बिहारी लाल की जय जय जय श्राधी